हाँ है अनमी और परामर्श के बीच का कार्यकारण भाव पर कार्यकार और जगदीशमत का भेद को ध्यान में रखते हुए उस दिन यद्यपि हम लोग कर चुके हैं दोबारा उसको समझना है अच्छी तरह से दागी आगे व्याप्ति का लक्षण में दिक्कत ना हो ये व्याप्ति का लक्षण बहुत कठिन हो जाएगा जी यहां पर आप प्रकार तो विशेषता आदि को सही सही और समझेंगे आप अनुमति कैसा है पर्वतो वन्य अनुमित ही कार्य अर्थात हमेशा अनुमिति में दो चीज होता है पक्षो साध्यवान पक्ष साध्यवान साध्यवान पक्ष का नाम अनुमिति है साध्यवान पक्षा का नाम अनु यह हमेशा रहेगा वर्तमान स्थल का है दृष्टांत पर्वत वन्यमान उसे पर्वत में ताजात संबंध है पर्वत में पर्वतत्व है वन्य मान में वन्य में संयोग है उसे वन धर्म है एक दो चीज छूट गया इसमें उद्देश्यता है और इसमें विधेयता तो पर्वत में उद्देश्यता अब इसके हिसाब से आप बोलेंगे अनुमति अनुमति रूपी अनुमति निष्ठ कार्यता अनुमिदित्व छिन्न अनुमिति में रहने वाली कार्यता के प्रति कारण बन रहा है, है। और सामान्य से कहेंगे तो तदा से संबंधा वच्छिन्न पक्षता अवच्छेदतावच्छिन्न क्या कहेंगे पक्षतावच्छेदता अवच्छिन्न पक्ष निष्ठ उद्देश्यता निरूपित पक्ष निष्ठ उद्देश्यता से निरूपित साधुतावच्छेद संबंधा वर्तमान में सहयोग है लेकिन सामान्य रूपये में कहूंगा तो साधुतावच्छेद संबंधा साधुताव छेदताव साध्य निष्ठ विधेयताव कारणदा कार्यता पर्वत के जगत पर क्या बोलूंगा पक्ष और वन्य के जगह पर साध्य तो साधुता संबंध आवचिन्न पक्षतावच्छेदतावन पक्ष निष्ठ उद्देश्यता से निर्भिध साधुतावच्छेद संबंध आवच्छ वच्छन, वच्छन, अनु अनुमिति ये तो शादीतावेद ताधिस्त विदेहता निर्देश अवच्छि वी व्याम पर्वत पुस्तक में न वह व्याम वन अय पर्वत परामर्श कारण तो व्यापक व्याश्रय व्याप्ति आश्रय व्याप्ति आश्रय व्याप्त आगे लक्षण बताएंगे आपको कोई फर्क नहीं, नहीं रहे। रगतिया है वहां भी आश्रय विसर्ग विकस कोई दिक्कत नहीं तो वन व्याप्ति आश्रय धूम वन का भी आश्रय पर्वत इतने पदार्थ आपका परामर्श में अब उसमें कैसे कहेंगे इस विशेष स्थल के लिए दृष्टांत में तो संयोग संबंध आवचिन प्रकार निरूपित विशेषत्तावच्छिन्न ये जब भेद मान रहे गदाधर भट्टाचार्य के मत में विशेषता प्रकारदा प्रकारता विशेषता प्रकार अवच्छेदेद भावो अस्थि ऐसे मानने वालों के मत में क्या कहेंगे तो संयोग विशेषता संबंधावच्छिन्न वनताविन्ह विशेषत्ता ध्यान आ रहा है बोलने की अब आपसे आप लोगों से भुलवाऊंगा तभी मेहनत होगी विशेषत्तावच्छिन्न विषयता संबंध आवच्छिन्न ये पहले वाला चित्र संबंध है ये ठीक यह धर्म है व्याप्तता अवच्छिन्न फिर व्याप्तिनिष्ट प्रकार रहता निरूपित विशेषता अवच्छिन्न अभेद संबंध अवच्छिन्न आश्रयता अवच्छिन्न आश्रयनिष्ट प्रकार रहता निरूपित विशेषता अवच्छिन्न संयोग संबंध अवच्छिन्न धूमता अवच्छिन्न धूमनिष्ट प्रकार रहता निरूपित विशेषता अवच्छिन्न आश्रयता आश्रयतावचिन्न आश्रिष्ट प्रकारदा निरूपित संबंधावच्छिन्न पर, पर्वदत्ताविन्न पर्वदृष्ट विशेषताशाली परामर्श कारणं भवति ये भेद महत्व है अभेद में केवल प्रकारता बोलूंगा और अंत वाले विशेषता लूंगा एक विशेषता होगी बाकी सब प्रकार वो भी बोल के दिखाकर संयोग संबंध वचन वन्यता वनिष्ठ प्रकार विषेता संबंध आवचन व्यापित व्यापतिष प्रकार का निर्भिधी छोड़ दिया फिर अधिक संबंध आवच्छ आश्रय तान आश्रिष्ट प्रकार का निर्भिध संयोग आवच्छ धूमत्तावच्छन धूमिष्ट प्रकार ता निर्भिध अधिक संबंध आवच्छन आश्रय तावन आकृष्ट प्रकार का निर्भिध तादात संबंध आवचिन पर्वतत्व आवचिन पर्वत विशेषताशाली परामर्श ज्ञान कारण बाकी प्रकार के और सारी विशेषताओं को छोड़ देंगे जगदीश मत में जगदीश अलंकार के मत में एक वस्तु में रहने वाले प्रकारता और विशेषता को अभिन्न मानते हैं उनमें अवच्छेद्य अवच्छेद भाव नहीं होता अर्थात भेद नहीं होता संयोग यहाँ पर विशेष आवचन व्याप्त अभेदन आश्रय आश्रिष्ट प्रकार निरुपित प्रत्येक के बाद निरूपित आएगा इसके दृष्टि में इससे प्रकार होने से पहले इस प्रकारता से शुरू करेंगे ना विशेषता बोलेंगे जब इसमें प्रकारता से निरूपित विशेषत्ता वचन विशेषता संबंध आवचन बोलूंगा जब भेद पक्ष में विशेषत्ता संबंध आवचिन व्याप्त प्रकार विशेषता से शुरू होगा विशेषत्ता अब इसमें ये तो हो गया भेद दृष्टिया क्या करेंगे सीधे सीधे बोलना है आपको ताला के संबंध आवच्न पर्वतत्तावचन पर्वतृष्ठ उद्देश्यता संयोग आधे संबंध आवच्छ आश्रक्तावच्छन आश्रिष्ट प्रकार संबंध आवचन प्रदत्तावच्छन पर विशेषतात्व विशेषताशाली परामर्श ज्ञान कारण प्रतल आगे वे वो बोलने की जरूरत निरूपित होने की जरूरत नहीं पड़ती है विषयता है जिस का वो निरूपित वस्तु हो जाएगा लगभग हर जगह नहीं संबंध पहला संबंध बोलना पड़ेगा बाद में धर्म को बोलना पड़ेगा बाद में वस्तु को बोलना नियम आप देख रहे हैं संयोग संबंध पहले बोला बोला फिर फिर वस्तु रहेगा या विशेषता जो भी है, ये प्रक्रिया है और अब संयोग अभेशन संबंधों को निकाल करके पक्ष और साध्य शब्द और हेतु तो शब्द रखेंगे तब बोलेंगे तो सभी अनुमित में आप बोल पाए होंगे अब तो एक विशेष दृष्टांत में है ना पर्वतो वन्यमान के प्रति वन्य व्याप्त पर्वत ये पक्षधर्म परामर्श कारण है सामान्य बोलेंगे तो क्या होगा जहां जहां पर्वत शब्द आए वहां कहेंगे पक्ष जहां वन्य शब्द आए वहां कहेंगे साध जहां धूम शब्द आए वहां कहेंगे हेतु और उनका जो जो विशेषण होंगे वहां उन संबंधों का नाम नहीं लेंगे संयुक्त संबंध नहीं बोलेंगे उनकी दूसरे दृष्टांत में संयुक्त संबंध नहीं होगा साधता संबंध समवाय हो सकता है कहीं स्वरूप हो सकता है कहीं कालिक हो सकता है कहीं कुछ हो सकता है इसलिए क्या कहेंगे साधुतावच्छेद संबंध हितुतावेदक संबंध पक्षता संबंध ऐसा बोलना धर्म के लिए भी पक्षता अवच्छेद का आवच्छन हितुता अव्छेद का आवच्छन ऐसा करेंगे देखिए बोलता हूं एक बार पहला वाला संबंध तो वही रहेगा सदा ही कोई भी पक्षों का तो ताजा संबंधी होगी यहां और यहां संबंध वही है ताजा का संबंध आवचिन का वच्छिन पक्षता अवच्छेद का पक्ष निष्ठ उद्देश्यता निर्विध साधुता अवच्छेद संबंध साधुतावेद आवन साधेता अनुमतिन अनुमति कार्यता संबंध आवशन साधुतावेद आवच्छन साधा निर्भिध अभेद करके चल रहा हूं विषयता व्याप्ति वे तो ये रखेंगे व्याप्तिष प्रकार अभेद संबंध आवच्छन आश्रयनिष्ठ प्रकारदान कहेंगे आव्रयनता हेतु आवेत अभेद आव्रय आयता आव्छेद आवन विशेषताशाली कारण भी परामर्श होगा उससे व्याप्ति ये आश्रय और वाश्रय उनका संबंध में फर्क नहीं पड़ेगा इस तरह से पक्ष पक्ष का अवचरण में फर्क पड़ेगा संबंध में फर्क नहीं पड़ेगा सामान्य अब कॉपी में हमारा देखेंगे उसमें सामान्य रख दिया हूं जिनको चाहे तो सीख लेना इसको भी लिख दिया है व्यापक का लक्षण और आगे आने व्याप्ति का लक्षण भी लिख के रख दिया हूँ आपको अभ्यास कर अब गणेश जी बोलेंगे नहीं हिम्मत नहीं अभ्यास करना पड़ेगा घर में बैठ के पहले <laughs> करो आसान नहीं है शांति रखो दिमाग में शांत से बोलते जाओ गड़बड़ाने से सारा काम जाता है एक अक्षर भी उधर हो गया तो गया बोलना, ताता बोलना। में होता ही है ताता बोलना क्या है तो नहीं। कोई कठिन नहीं है थोड़ा दिमाग शांति रखे और स्टेप्स समझे इसके बाद इसके बाद ये होता है क्रम से बोलते हम लोगों को अभ्यास कराया हमको बोर्ड लिखाया उन्होंने पूछने हम लोगों को पढ़ाए कैसे पता है क्यूँ करते पकड़ लिया यू शुरू कर दे ताजा संबंध आवचिन पर्वत पर्विष्ठा निर्विध संयोगता का फिर संयोग आवचन वन्यवचन वनिष्ठ ऐसे अंगुली में निर्देश करके पड़ा कोई बोर्ड नहीं था हम आपको बोर्ड रखे है लिख के बता रहे हैं तब भी देख के भी बोलने में गड़बड़ाह और हमें अंगुली पे सब पढ़ाया कैलास में आचार्य निवास आपने देखा हो ऑफिस के ऊपर और वरान्डे में बैठते थे पंखा नहीं कुछ नहीं या गर्मी हो चाहे ठंडी बारिश हो पीछे से बारिश हो रहा है और यह बोल रहा है ऐसे में समुन्दा हो चुन मुन्दा अच्छे भीग रहे हैं ठंड भी लग रहा है बोल रहे हैं जी महाराज छोटे मारे जो तो तीसरे मंजिल पर छत पर बैठते थे, थे वहां पढ़ाते वो तो आंगुली भी नहीं कुछ भी नहीं हाँ बैठते थे बोलते जाते छोटे महाराज पढ़ाते अंगुली ना हाथ नहीं कुछ नहीं होता था डर डर डर बोलते जाते ऐसे हमारे एक और वेदांत गुरु जी मिलते योगिंद्र आनंद जी जो वेदांत परिभाष वगैरह पढ़ा है तो बैठते लंबे चौड़े थे तो बैठा, तो रहते, लिते लिते बोलते जाते, दाड़ दाड़ दाड़। देखते भी चौकी पे यू बैठते थे विद्यार्थी नीचे बैठे हैं सामने कुछ दीवार है, दो दीवार के पीछे उनकी चौकी कितना फुट है छह फुट चौड़ा कमरा उनका छह फुट चौड़ा और इधर महिला विद्यार्थी बैठे इधर पुरुष विद्यार्थी बैठे इधर पांच फुट जगह थी इधर दस फुट जगह थे ना विद्यार्थी का चेहरा देखना ही नहीं सीधा दीवार देखते थे बैठे रहते, रहते थे कभी वो करते थे हाथ कभी, धर, कभी इधर बस। पर आप पंक्ति पढ़ेंगे मैं पढ़ता था एक पंक्ति और फिर मैं हाथ करते बस इतना ही पढ़ो अब उसकी अभ्याख्या शुरू बोलती है, बोलती जाए दीवार देख रहे बोल रहे और आप कहते हमको देखते भी नहीं गुरु जी <laughs> कई विद्यार्थी कंप्लेन करते है हमारी तरफ एक बार देखे भी नहीं हम और हमारे गुरु लोग तो दीवार देख के पढ़ाते और हम है थे उनकी दृष्टि भी नहीं पड़ी दृष्टि की जरूरत ने वास्तविक हृदय में प्रेम की जरूरत है गुरु का प्रेम और शिष्य के प्रति सब हो जाता दृष्टि पढ़ना जरूरी और उनका इतना प्रेम था जिस दिन मैं नहीं गया पाठ में तो सबको बेचते थे विद्यार्थी जाओ देख के आवाज क्यों नहीं आया प्रेम था योगिंद रायण जी पाठ बंद जाओ देख जाओ क्यों नहीं आया जरूर बीमार होगा जाओ देख क्या जरूरत है देखो गुरु का प्रेमी आशीर्वाद होता है हम लोग भी इस तरह से पढ़े हैं अंगुलियों पे पढ़े हैं आदिवासियों क्यों बोलते जाते थे सुनते जाते पर आपको मैं लिख के दे रहा हूं देख के बोलो बोल रहा हूं तब भी हड़बड़ तो श्रुति है ना व शास्त्र है श्रुति श्रवण से आना चाहिए ये तो आजकल आधुनिक साधन है गुरु सुनावे शिष्य एकाग्रता ब्रत सुने और उसी से बोलना शुरू कर वो शिष्य का सामर्थ है तो फिर भी आप लोग इतना बोल रहे हैं लिखे देने के बाद नहीं आए गुरु जी शाश्वतानंद जी थे वो बोलते थे यहां देख मुझे मत देखो है वन्नी संयोग निषे संबंध व्याप्ति प्रकार अभे संबंध आव आश्रय आश्रय प्रकार संयोस मंध आता धूम निष्ठ प्रकार प्रकार अभी संबंध आवचन आश्रवचन आवचन पर्वत विशेषता शाली ज्ञान परामर्श ज्ञानम अनुमित प्रति कारण अंगलियों पर पड़ा खरा अभ्यास कीजिए आप लोग इसको अब आगे बढ़ते देखिए उस तक में आइए व्याप्ति का व्याप्ति का यूमस्तराग्निर्वित साहमो व्याप्ति मूल में है पृथ्वस यूम त्र वहचर्यमो व्याप्ति एक साथ सहचरती सहचर एक साथ चलने वाले रहने वाले सहचरती सहचर तस्वर्य सहचर्य नियम एक साथ रहने वाले चलने वाले दो वस्तुओं का नाम सहचर उनमें विद्यमान विशेष धर्म को साहचर्य कहते हैं उस साहचर्य संबंधी नियम का नाम व्याप्ति सामना दिया मतलब एक अधिकरण में एक कालावच्छेदन परिकर्ता हुआ कार्य कारण भाव से विद्यमान दो वस्तु के बीच में विद्यमान नियम का नाम एक अधिकरण में कार्यकारण भाव से विद्यमान दो पदार्थों का दो वस्तुओं का परस्पर जो संबंध का नियम है उस नियम को कहते हैं व्याप्ति नीचे पदकृति देख लीजिए एक बार इसलिए साहचरी नियम है कि लक्षण यत्र यत्रि रिथि व्याप्तिर अभिनय व्याप्ति का एक दृष्टान्त को अभिनय कर दिखाया आपको केवल वो लक्षण नहीं है स्वरूप एक दृष्टांत दिया ये त्रित्रमा तत्र अग्नि ही ये जो है ना व्याप्ति का अभिनय है अर्थात व्याप्ति के ये दृष्टांत का स्वरूप है लक्षण नहीं लक्षण क्या तत्र साचर नियम लक्षण तथा साचरी नियम लक्षणम पदकृति में पुस्तक चौवन जहां पद कृतिक नीचे उसमें देखो सहचर्य लक्षण जी तस्य सहचर कर रहे हैं सामान्य सामनावत तार साम्य का तस्य नियमों व्याप्त वो तो सामाजिक सामनाजिकण्य का नियम को व्याप्त करतेम क्या सामनाजिकण्य साध्य और हेतु का साध्य और हेतु के सामना आदि करने संबंधी नियम का नाम व्याप्ति है सच अव्यविचरितम जब नियम कह दिया नियम का मतलब क्या विचार का न होना नियमित रूप से रहने का मतलब कभी उसका विचार नहीं होनी चाहिए कभी नहीं जहां धूम है वहां अग्नि मिलना ही चाहिए धुआं और अग्नि न मिले ऐसा व्यविचार कभी नहीं उसको गाते हैं व्या तरित कर गया त्य विचार अभाव व्य विचार क्या है साध्य अभाव का अधिकरण में वृत्ति सामनायिकरण का मतलब क्या हुआ सामनायिकरण का नियम मतलब यह हो गया साध्य साध्यवृत्ति यह है सामनाजिकरण नियम साध्यवद वृत्ति यह सामनाधिकरण हो गया और इसका व्यविचार क्या है अभाव साध्य के अभाव वाला अधिकरण में रह गया कौन हेतु रहना यह है अव्यविचार अथवा इसको कहते सामना अधिकरण इसे इसको, इसको कहेंगे व्यविचार अथवा असामनाधिकरण साध्यवध वृत्ति का मतलब सामना विशु का अव्य विचरित विचार अभावत्व प्रयावे ना साम का मतलब सामना सामना मतलब अव्य विचरितत्व अव्य विचरित्व मतलब व्यविचार का अभाव अर्थात साध्यवद वृत्ति साध जहां रहे वहीं पर हेतु का होना ठीक उल्टा जाओ साहचर्य का अनियम क्या है असामनाधिकरण नियम असामनाधिकरण मतलब वे विचार वे विचार का मतलब साध्य के अभाव का अधिकरण में हेतु का होना देखो पुस्तक में लिखा वे विचार साध्य अभाव वृत्तित्व है ना साध्य अभावद वृत्तित्व वे विचार हो गए साध्य व्य कहोगे अव्य विचार है साध्य अभाव कहोगे विचार है जैसे वर्तमान जो प्रसिद्ध दृष्टांत दृष्टान आप जो पढ़ रहे हो बार बार जान लेके दृष्टांत दी जाती है समझने में सुविधा हो जाता है तो पर्वत वन निमान में देखो साध्य क्या था वन्नी साध्य का अधिकारण कौन है दृष्टांत में महानस और वहीं पर धूम है यानी वंदी ही संयोग मानस में वही धूम भी मानस में मन रसोई में संयोग है तो साध्य का साधिका मानस उसमें वृत्ति है धूम इसको हो गया साचर नियम सामना अद विचार व्याप्ति ये सब एक ही है साचर नियम कहो व्याप्ति कहो सामानदिकरण निम्न कहो अव्य विचार कहो तव्य का भाव कहो सभी की चीज वो ये हुआ अब उल्टा क्या है वन्य भाव वन्य भाव का अधिकरण कौन है महावृत्ति हेतु कैसे चला जाएगा साध्य भाव वृत्ति हेतु देना आयोग दे वन्य है अभाव कहा है साध्य भाव आदि वन्य भाव आधिकरण ये वृत्ति हेतु होना चाहिए साधवाधिकरण हेतु तो धूम हो और वन्य ना हो ऐसा स्थल मिलेगा विचार इस स्थल में आपको दृष्टांत मिलेगा नहीं वे विचार था इसमें ज्ञान बुझी उठा है यहां व्य विचार का लक्षण हमें दूसरा करना क्या लक्षण होगा साध्यवृत्ति साध्यवद अवृत्ती हो जाए जो साध्य वृत्ति होना अव्य विचार साधव अवृत्ति होना भी क्या है व्यविचार हो गया साध्याधिकरण में हेतु का होना अव्य विचार और साध्याधिकरण हेतु ना हो तो व्य विचार हो गया इसलिए व्य विचार दोनों तरह से हो सकती है साध्य भाव का अधिकरण में हेतु रहे तो व्य विचार है साध्य का अधिकरण हेतु का न रहना भी वे विचार दोनों प्रकार से जान के हमने उठाया ये चीज अब मिलेगा देखो साध्या अधिकरण कौन है वन व्यधिकरण अयोगोलक तप्तायोगोल अयोगोलक उसमें है तो क्या है अवृत्ति है उसमें है तो गरम लोहा में अग्नि तो है दुवान दुवान? नहीं धुआं नहीं तो साध्यवद आवृत्ति इसलिए विचार का दो लक्षण हो गया साध्य अदावध वृत्ति कहीं पर कुछ जगहों में मिलेगा इसे और कुछ जगहों में साध्यवद आवृत्ति रूप विचार मिलेगा ये पुस्तक में मैंने नहीं दिया है इसलिए मैं जान बुझ के उठाया हूं पुस्तक में एक ही व्य विचार दिया शाध्य अभावित्वस्तक आगे कियातावली वगैरह में ये भी दिया है इस पुस्तक में नहीं दिया लेकिन इसलिए मैंने आपको बता दिया नहीं तो पर्वती में व्यविचार सिद्ध नहीं हो पाए वृत्ति का भाव साध्य का भाव नहीं किया हेतु का अभाव हो गया शादी तो तो पहले यहाँ ले रहे हैं शादी का अभाव ले रहे हैं और इसमें क्या ले रहे हैं शादी का अधिकरण में हेतु का अभाव जैसे यहां पर साध्य बननी उसका ग्रहण कौन हो गया गर्म लोहा और उसमें क्या है धुआं नहीं आवृत्ति शब्द से हित तो भाव आता है साध्य वाध्य का भाव आता है दोनों में फर्क है और दोनों ही लक्षण जो आपका वे विचारता है दोनों ही लक्षण आपके वे विचार का बनेगा और पर्वत निमान स्थल में व्यविचार के लिए दूसरा लक्षण साध्यवृत्तित्व अभाव आवृत्ति हाँ वो तो आवृत्ति दोनों जगह जो, जोड़ना पड़ेगा वह आ रहा है अभी तथा चा, में आ रहा है तथा अभाव आवृत्ति व्याप्तर परिवर्तन साध्य अभाव अवृत्ति साध्यवद वृत्ति कहो अतः साध्य अभाव में आवृत्ति दोनों जगह का को जोड़ साध्याभाव अवृत्ती भाव साध्य अभावद अवृत्ति ये लक्षण हो तो दूसरे के प्रति दूसरा व्याप्ति का लक्षण है पहले के प्रति यह पहला पहला वाला व्याप्ति का लक्षण है नहीं साध्यवध अवृत्ति साध्य वृत्ति इसके इसके साथ साध्यवाद वृत्ति विचार के लिए साध्यवध अवृत्ति व्यापति का लक्षण हो और साध्य अवृत्ति के लिए साध्य वृत्ति व्याप्ति का लक्षण होगा ये व्याप्ति का लक्षण है और व्य विचार आपस में एक दूसरे को समझना जैसा व्याप्ति वैसा वे विचार देखिए साध्य वध वृत्ति ये व्याप्ति मानेंगे साम्राज्य नियम को तो विचार क्या होगा साध्यवध अवृत् ठीक और जब आप लक्षण मान रहे हैं साध्य अभावृत्ति अवृत्ति ये आप जो बना दिया व्याप्ति का लक्षण तो यहां विचार का लक्षण होगा साध्य अभावद अभावद ये व्याप्ति लक्षण हो व्य तो विचार का लक्षण बन जाएगा और ये व्यक्ति तो का लक्षण रहेगा तो यह व्यविचार का लक्षण बन जाएगा जैसा व्यक्ति का लक्षण है उसके अनुरूप व्य विचार का भी लक्षण बाकी में आप घटा दिया है आप देख लीजिए मानसम वन्य मत धूमाद साध्यो वन ही साध्य क्या है वह तद अभावान जल हृदा तन्नी वृत्तित्व का है नौकादों में और अवृत्तित्व प्रकृति हितु तो धूमे कृत्वा लक्षण समन्वया ठीक है ना और ठीक साधु हित को उल्टा कर दीजिए आप पर्वतो धूमवान वन्य बना दीजिए क्या हमेशा होता है पर्वतो वन्नीमान धूमात होता था ये हमेशा प्रसिद्ध स्थल है पर्वतो वनीमान धूमात अब उल्टा करो साधु हितु को गड़बड़ हो जाएगा कैसे पर्वतो धूमवान वन्य कह धूम को क्या कर दिया साथ वन्य को बना दिया हेतु तब तो पूरा काम लक्षण वन्य दे दो। बनाया क्या भी धूमवान वन्य बना दिया यहाँ साधी क्या हो गया धूमहा लिख रहे स्वयं साध्यो धूमहा तद अभावत कौन हो गया अयो गोलकम तद वृत्तिक वन यादव वहां वृत्ति है वन्य आवृत्ति नहीं अधिकरण में हेतु रह गया वे विचार हो गया साध्य में वृत्ति है साध्य धूम धूम का भाव का अधिकरण कौन है अयो गोलक वहां पर वन्नी वृत्ति है ये व्यविचार का लक्षण जा रहा है इसलिए वन्नी रूप है हेतु तो वे विचारी हेतु तो कहा जाएगा और धूम को जब हेतु बनाए थे परत मत उस धूमित को क्या कहूंगा शब्द हेतु हेतु तो दो प्रकार के हैं एक सद हेतु एक असत्य हेतु असत्य हेतु अनेक प्रकार के होते हैं सद हेतु तो तीन प्रकार का होता है आगे बताएंगे और असद हेतु को पांच प्रकार बताएंगे जिनमें से एक का नाम वे विचार वे विचारी हेतु यत्र तत्र अग्नि रीति साचरी नियमों व्यांगी इसका हम न्यायबोध नहीं देखिए त्र यत्र करके दो बार क्यों बोला यत्र पद दीपा धूमाधिकरण यावती वनि लाभ आय यत्र, यत्र ऐसे दो बार जो कहा जाता है उसका नाम है व्याकरण में दीपा क्या कहते हैं उसको दीपा कहते हैं दीप्सा क्यों प्रयोग किया यहां तब कह रहे प्रयोग करने का लाभ यह है कि धूमाधिकरण यावती जितने भी संसार में धुआं अधिकरण संभव है उन समस्त अधिकरणों में वन का लाभ हो जाए इसलिए यत्र यत्र, जहा जहा धुआं हो इस संसार में अविच्छिन्न धूम रेखा हो तो वहां वहां सात जगह सारा संसार में कहीं भी जाओ जहा जहां अविच्छिन्न धूम रेखा देखोगे निश्चित उसका मूल में वन्य होगा इस प्रकार का सर्वाधिकरण जितने भी धूमाधिकरण संसार में सभी जगह वन्नी होता है अर्थ बोध कराने के लिए यत्र यत्र, तत्र तत्र, तत्र ऐसा वीप्सा प्रयोग किया गया है यावत पद महिम वन्नेर वन्य धूम व्यापक लब यावत पद यत्र ये दीप्स से क्या निकला यावत अर्थ निकला यावत से क्या लाभ हुआ और कदे वन्नी में धूम की व्यापकत्व सिद्ध हो रहा वन्नी व्याप्य है और धूम व्यापक के बातचीत हो गया क्योंकि जहां जहां धुआं होगा वहां आगनी होगी लेकिन ये नहीं बोल रहा हूं जहां जहां अग्नि हो वहां वहां पर धुआं होगा ये नहीं होगा इसलिए ऐसे भी जगह है जहां धुआं नहीं है किंतु अग्नि है इसलिए अग्नि क्या हो गया व्यापक हो गया व्यापक मैंने अधिक देश में रहा जहाँ धुआं है वहाँ तो रहेगा ही और जहाँ धुआं नहीं है वहाँ भी रह गया अग्नि इस अग्नि हो गया व्यापक अग्नि हो गया व्यापक और धुआं हो गया व्याप न्यून देश वृत्ति यदि व्यापक का लक्षण अधिक देशवृत्ति तम व्यापक ऐसा नहीं है लक्षण यह रटना नहीं तो कहने के लिए समझाने याद अधिकरण को लेकर कह दिया है, का है। तो व्यापक का लक्षण नहीं है इसे बताएंगे व्यापक का लक्षण क्या है समझाने के लिए बोल दिया जाता है दिमाग पकड़ में आ जाता है ना आले वाले में धूम है धूम नहीं है और वन्नी है, पर्वत में भी और वन्नी है। ना ऐसे जगह है जहाँ धुआं नहीं है कि रह गया है ना इसलिए एक सामान्य रूप पहचान करने के लिए सुविधा है तो कह दिया जाता है अधिक देश में रहने वाला वस्तु नाम व्यापक है और न्यून देश में रहने वाला नाम व्यापक है लेकिन व्यापक और व्यापक का लक्षण नहीं है ध्यान रखना व्याप्ति का लक्षण ये नहीं है न्यून देशवृतम और व्यापक लक्षण अधिक देश वृतम नहीं है आपको तो वस्तु में व्यापकता और व्याप्यता को पहचानने के लिए बता दिया ना वो अलग है वो व्याप्ति अलग गुण गुणगत व्याप्यता अलग है अनुमिति का व्याप्यता अलग है गुणों में आता था ना व्याप्य वृत्ति और अव्याप्य वृत्ति वो अलग चीज है वो है व्याप्य वृत्ति ने सर्वागो में व्याप्त होकर रहना व्यापक वृत्ति है और कुछ अवे में है कुछ अवय में नहीं है वह अव्याप्य वृत्ति है वो गुणों की कथा अलग अब अवनमिति की कथा चल रही व्याप्ति और व्यापक का अच्छा लक्षण अलग है बताएंगे स्वयं देखिए बारह है तो वन्नी के अंदर धूम व्यापकत्व का लाभ हो गया तदेव स्पष्टी इसी बात को स्पष्ट कह रहे हैं साहक्षर नियम इसका अर्थ नियतत्व किम नियत क्या है करते नियत तो व्यापक नियत नियतत्व व्यापक साचरी क्या है साचर्य नाम सामानदिकरण्यम साचर की शोक है सामना नियत साचरम कर क्या हुआ इसलिए व्यापक सामना व्यापक से निरूपित तो सामनाधिकरण जिसमें आ जाए इसका नाम व्याप्ति अब देखिए आ जाएगा धूम में धूम में आने का नाम ही व्याप्ति व्यापक का सामानाधिकरण्यम व्यापक कौन है वन्नी। वन्नी कौन है? मानस जहां अतिक्रण कर रहे हो उसी वाले ना पर्वत नहीं लेने का पर्वत तो, तो, तो सिद्ध करना है ना पर्वत वन्नी मान पर्वत पक्ष है वहां सिद्ध करना है जहां सिद्ध है उसको लेना पड़ेगा हमेशा मानस सपक्ष को और वहां पर धूम है तो वन्नी का में भी रहा गया इसे क्या हो गया वन्नी का सामानाधिकरण्यता धूम में समानाधिकरण में रहना उसको सामानाधिकरण्यम तो सामान्य नामक संबंध से वन्य आ जाता है धूम में अर्थात तो वन्नी की सामानाधिकरण्यता कहा है धूम में है ऐसा होने का नाम ही व्याप्ति तथा च चूम नियत वन्य सामान व्याप्त ना धूम में नियत जो वन्य का सामान तथा नाम व्याप्ति अत्र वन धूम व्यापक नाम वन्य के अंदर धूम की व्यापक कैसे आएगा उसके लिए देखो अब लक्षण को लिखना पड़ेगा व्यापक का लक्षण व्यापक का लक्षण क्या है हेतु सामनाधिक लिख लीजिएगा पुस्तक में लग घटाया है दक्षिण नहीं दिया हेतु सामनाधिकरण अत्यंताभाव हेतु समनाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगिता अनवच्छेद का धर्मवत्व व्यापकत्व किसका व्यापकत्व हेतु निरूपित साध्य निष्ठ व्यापकत्व प्रतियोगिता अनावच्छेद धर्मवत्व हेतु सामना भाव प्रतियोगिता अनवच्छेद धर्मवत्व ये अनवच्छे क्या है ये व्यापकत्व का लक्षण है कैसी व्यापकत्व का लक्षण है हेतु से निरूपित साध्य में रहने वाली व्यापकत्व का लक्षण है इसका लक्षण है व्यापकत्व का कैसी व्यापकत्व का पूछने पर हेतु से निरूपित साध्य में रहने वाली व्यापकता का लक्षण किया गया है व्यापकत्व अब देखिए घटाएंगे धूम समिगण अत्यंताभाव प्रतिविधानोच कर्मवत्व आपके इसमें पुस्तक में दे दिया देखिए वर्तमान स्थल के लिए धूम समिगरण ये तो कौन है धूम है ना इसे धूम समिगरण अत्यंत अभाव प्रतिवित अनवच्छे ये तो कह दिया अब घटाएंगे स्वयं देव को धूमाधिगर धूम समाधि क्या धूमाधिकरण में पर्वतत्व पर्वत चार महानस आदि धूम का अधिकरण कितने हैं एक नहीं है ना सैकड़ों हैं तीन गिना है दिया नंबर एक पर्वत नंबर दो चक् नंबर तीन महानस चौराहे चौराहे नहीं होते हैं रोडों के अब ठंडी के दिनों में क्या होता है चौराहों पे लकड़ी जलाते हैं लोग ताकते रहते हैं वहां वनी और धूम एक साथ दिखेगा, दिखेगा भी? पर भी ठंडी के दिनों में लकड़ी जला करके लोग तापते रहते हैं जगह जगह पे यहाँ आपको बहुत मिलेगा भारत में बहुत प्रसिद्ध उत्तर भारत में शाम पांच छह बजे शुरू हो जाएगा जगह जगह जलाएंगे लोग और बैठे तापते रहेंगे और वही चीज बारे काम आ जाता है वॉचमैनों को रात में तो वॉचमैन लोग होते हैं उसके सारे बैठ जाते सोते भी रहते तापते भी रहते हैं वॉचमैन और क्या वन्नी को वॉच तो कर रहा है <laughs> वन्नी को वाच करने वाला मैन है वो वॉचमैन है तो पर्वत छत्वर महानस गोष्ठ गोष्ठ जानते हैं गौशाला गौशाला में भी कंटा वगैरह चलाते हैं धुआं निकलता ही नहीं निकलता है तो इसलिए ये इस सब दृष्टान्त बना सकते वो सब अधिकरण है किसका धूम के अधिकरण है धूम अधिकरण कौन कौन है पर्वत छत्वर महानस आदि के बहुत सारे हैं उसमें विद्यमान जो अभाव हमेशा समनाकरण अभाव जब कहेंगे आप हमें से कैसा लेना है धूम का एक अलग ढूंढो और उसमें रहने वाला कोई अभाव ढूंढो धूम का अधिक्रण क्या ले लिया मानसादी उसमें रहने वाला में कोई अभाव ढूंढना है ऐसा अभाव ढूंढो वन्नी तो है ना मानसादि में धूम के साथ वन्नी भी है इसे वन्नी का अभाव नहीं मिलेगा आपको वन्नी व रह रहा है इसका मतलब मानस में वन्नी का भाव नहीं है और क्या है वन्नी का भाव के बाकी अभाव बाकी किसी भी चीज का भाव ले सकते हो आप वन्नी का भाव नहीं ले सकते क्योंकि धूम के अधिकरण में धूम के साथ वन्नी है इसलिए उस भाव को छोड़ करके आपकी मर्जी जो चैसा भाव ले लो जैसे कृष्णांगन क्या लेंगे घटाभाव घटाभाव ले लो इन्होंने भी दिया घटाध्यवच्छिन्न अभाव घटत्वाद्यवच्छिन्न प्रति का भाव घटाभाव का मतलब क्या घटाभाव में प्रतिवी कौन है घट है धर्म क्या है घटत्व है ना इसलिए घटाभाव का क्या है घटत प्रतियोगिता ठीक है न इसलिए घटत्वादी कर दिया और भी वही ले सकते फटावा ले मटाभाव ले सकते हैं घटत्ता मढत्ताक्षिन्न अभाव ऐसे गढ़ गढ़ी अनेको अवच्न जो प्रतियोग का अभाव ले नतियोगता का अभावित वचन प्रतियोगिता अभाव वहाँ नहीं मिलेगा पढ़द्वावचिन्न मढ़त्व छिन्न लेखन आवच्छ इत्यादि इत्यादि अनेकों अन्य अभाव मिल जाएंगे उतः कहते हैं वहां क्यों पर्वत आदो वन सत्वात् पर्वत आदि में क्या है वन्नी है एवं सती इसे क्या निर्णय हुआ ध्रमादिक वर्तमान से घटाध्य भाव से कौन है घटाध्य भाव है उस घटाध्याव का अत्यंत भाव कौन हो गया घटाध्य भाव उसका प्रतियोगी कौन है घट प्रतिद धर्म कौन है घटत्व और अनुच्छेद धर्म कौन होगा नहीं नहीं हाँ ठीक वन वही नहीं वन प्रतियोगिता प्रतियोगी हो गया घट प्रतियोगिता धर्म हो गया घटक तो, तो प्रतियोगिता अनवच्छेद धर्म कौन होगा हो जिसमें हमको ले जाना है वो धर्म ले लो किसमें हमें जाना है वन्य में ले जाना है व्याप्ती इसे वन वही ले रहा है देखिए घटत्वादिकम प्रतियोगितावच्छेद कौन है घटत्वादिकम अनवच्छेद वन्यो वर्तते इसे धूम की व्यापकता वन्नी में विद्यमान हो गया कि नहीं हो गया दोबारा ले लो धूम हो गया धूम उसका समान आज अत्यंत भाव सबसे क्या लूंगा घटाभाव उस घटाभाव का प्रतियोगी है घट प्रतियोगी है घट प्रति अवच्छेद धर्म है घटत्व तो प्रतिबिता अनवच्छेद धर्म कौन हो जाएगा वन वत्तम वन्नी में इसको हम क्या कहेंगे हेतु धूम निरूपित साधिगुण वनिष्ठा व्यापकता हेतुगण है धूम उससे निरूपित वन्नी में साधिगुण वन्नी उसमें रहने वाली व्यापकता कहा जाएगा तथा चूम व्यापक वन सामना गण्यम व्यापृति फलितम यप्ति सिद्धांता अनुसारेण इसी का नाम अन्वय व्याप्ति है सिद्धांत के अनुसार अब पूर्व पक्षी व्याप्ति क्या है इसका ठीक उल्टा विरोधी व्याप्ति जो गड़बड़ व्याप्ति वो तो कौन है वो भी बताएंगे अड़तीस लक्षण है व्याप्तियों का वास्तव में अड़तीस में से पैतीस लक्षण पूर्व पक्षी का है तीन लक्षण सिद्धांत का 38 में से पैतीस पूर्व पक्ष है तीन सिद्धांत लक्षण व्याप्ति कहा जाता है हम एक पूर्व पक्ष व्याप्ति बताने जा रहे हैं इसको तो अब दरबार में देखेंगे